हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे तो आज भी और कुछ कृष्णा कथा होगी जो जीवन का मूल आवश्यक है कृष्णा कथा बोर्ण सुनना स्मरण करना सामान्यतः हम सोचते हैं कि जीवन का नम भवान आवश्यकता है भाई सब लेकिन आप जड़ो से सोचिए जड़ो से सुनिए जो मैं रहा बहु सुनने से आपका बहुत खान हो, होगा कि वो सब कुछ जो हम सोचते है आवश्यकता तो सब कुछ केवल वह शरीर के लिए है या मन के लिए ये मनोरंजन जो हम टीवी में देखते हैं वो मन के लिए है और ये सब रोटी कपड़ा मकान मिक्सी टू व्हीलर फोर व्हीलर सिंगापुर जाना तो ये सब शरीर के लिए है देखिए हम शरीर नहीं हैं और इस मन जिससे हम सभी प्रकार का कर, चिंतन करते है मन जो हमेशा चिंतित रहते हैं तो वो मन दूषित मन का कारण से हम नहीं जानते हैं हमारा क्या वाक आवश्यकता है दूषित मन से हम सोचते हैं कि इस शरीर मैं हूं और यही भूध धारणा से हम पुनरापी जाना नाम पुनरापी मारा नाम पुनरा जनने जटरे शायन हम ऐसे चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में हमेशा भ्रमण करते हैं और सभी जीवन में हम आशा करते हैं कि इसी प्रयास से उसी प्रयास से इसको लाने से उसको लाने से वो आदमी को हटाने से वो आदमी को मार देने से हम सुखी होंगे लेकिन हम कभी भी सुख और शांत शांति नहीं मिलते है तो ये बंध जी का कहानी है सबका कहानी एक की है सबका कहानी एक की है जन्म मृत्यु और बीच में जरा अर्थात बीमारी और वर्दक्य जन्म मृत्यु जो आदि आदि दुख दोष अनुदासन श्री कृष्ण का परामाशय गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं दुख दोष अनुदासन हम तो पूरा जगत में क्या है दुख दुख और दुख और इसका क्या कारण है क्योंकि हम सुख माय आनंद माय प्रेम आनंद माय परम आनंदमय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं इसलिए ये हमारा मूल आवश्यकते है और वो है कृष्ण का स्मरण करना क्योंकि वास्तव में हमारा कोई संबंध नहीं है रोटी कपड़ा मकान और सब कुछ जो है भौतिक जगत में है ये शरीर जो है जो हम सबसे ये नहीं हूं नशवान है हम आत्मा है तो आत्मा तो नशवान नहीं है लेकिन हम दूसरा शरीर प्रवेश करके ऐसे रहेंगे और ऐसा होते है कि काव चक्र इतना क्रूर होते हैं कि एक सूर्य से दूसरे सूर्य में प्रवेश करने के बाद हमारा कुछ भी याद नहीं होते हैं कि पूर्व जन्म में क्या था तो ऐसा है सब कुछ सभी वस्तुओं सब विषय के लिए जो हम प्रयास करते हैं सब नाशवान हैं सब नाशवान है लेकिन हम महात्मा है तो ये हमारे वास्तविक अस्तित्व है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं पुनः संघर्ष करते हैं पुनर्द अनुभव करते हैं तो वो हमारी सच अवस्था नहीं है हमारा सच्चा अवस्थ है कृष्ण धाम में गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण कैसा रहना इनकी सेवा करना, इनकी रोटी कृष्ण प्रसाद लेना है कृष्ण जैसे दिव्य वस्त्र ठहना और कृष्ण के घर में रहना तो ये हमारी आसरी जिंदगी है और सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है और दूप देने वाला है तो इसलिए समझना चाहिए कि जरूर जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो तब तक रोटी कपड़ा तो ये सब के लिए कुछ बंदोबस्त करने चाहिए लेकिन समझना चाहिए कि स्मरण नित्यम यही उपदेश है कि सदैव स्मरण करो कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थाई होते हैं और इसलिए गुरु पुण्य अहोरात्र तो दिन रात ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे पुण्य होगा जिससे हमारा परम का होगा और परम का क्या है तो खाली यही समझना है कि मैं आत्मा हूँ श्री कृष्ण है परमात्मा आत्मा वही भगवान है मैं इनका सेवक हूँ और मेरा कर्तव्य है मेरा अवश्य है इनकी सेवा करना वो सेवा करने से मेरा पूरा कव्यान होते है तो हम यही समझना है लेकिन दुर्दायव होते हैं दुख की बात होते हैं कि हम इतना व्यस्त रहते हैं इस भौतिक जीवन में कि हम सोचते है कि यही मेरा आवश्यकता है वो ही मेरा नवश्यकते ऐसा चीज लाना है वो चीज फेंक देना है और नया चीज आना और फैसल लेना है तो ऐसे चिंतन में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि हमारा वास्तविक आवश्यकता अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति इसके बारे में ज्ञान नहीं है पता नहीं है रूचि नहीं है और ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती तो है तो यही हमारा दुर्भाग्य है तो इसलिए श्री कृष्णा जो हमारा है, तो कभी कभी इस भौतिक जगत में आते हैं और कहते हैं हे जी क्या करते हो मुझको भूल करते हो क्यों? आओ आओ मेरे पास आओ ये सब भौतिक जीवन भौतिक आसक्ति भू करो और मेरे चलन की सेवा में आसक्त हो आओ गौरव धाम क्यों पुनरापी जाना नाम क्यों पुनरापी मानना क्यों ये दुख की काल चक्र में हमेशा रहते हैं क्यों आओ श्री कृष्ण कहते हैं श्री कृष्ण गीता कहते हैं और भगवत गीत के द्वारा तो सभी बद्ध जीव को यथार्थ उपदेश देते हैं जैसे कि हम इस भाव बंधन अज्ञान की अवस्था से मुक्त हो सकते हैं। और कृष्ण के पास जा सकते हैं और श्री कृष्ण केवल स्वयं नहीं आते हैं तो हाथ फिर में इनके शुद्ध भक्त को बेच देते हैं इस भौतिक जगत में और कृष्ण के शुद्ध भक्त क्या कहते हैं हे भद्ध जीव सुनो मेरी बात मेरी बात ये कृष्ण की बात है कृष्ण को स्मरण करो कृष्ण का कृष्ण कथा सुनो कृष्ण नाम बोलो आपका परम फायदा होगा ऐसे तो ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो हम कहते हैं सब भौतिक प्रयास जो हम कहते हैं तो अंत में उससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन सब कुछ जो हम कहते हैं, सब प्रयास जो हम कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में उससे ही सनातन का होते हैं। सनातन का अर्थात भगवान श्री कृष्ण इतना दयालु है कि अगर हम इनकी थोड़े सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण इतने संतुष्ट होते हैं तो श्री कृष्ण कभी भी नहीं बोलते हैं तो इसलिए ही श्री कृष्ण सेवा करना हमारा कर सकते एंक् इसके अलावा और कोई दूसरा आवश्यक नहीं है तो यही है वो भी कपड़े मखाने खाने चाली के लिए बंदोबस्त करने चाहिए लेकिन ये लोग शरीर के लिए और इस शरीर का पालन करने का आवश्यक क्या है पालन करना चाहिए क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम कृष्ण भक्ति कर सकते और कोई दूसरा आवश्यक नहीं है हम क्या है हम भगवान के सामने हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे हैं ऐसे समझना चाहिए कौन बड़ा है कोई बड़ा नहीं बड़ा है एक है श्रीकृष्ण, ही बड़ा भगवान श्री कृष्ण ये ही है और जब तक हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ या प्रयास करते हैं खुद को बड़ा बनना या इच्छा होती है कि मैं आज में आज मैं छोटा हूँ आज मैं नौ का लेकिन बाद में मैं नव लिखूंगा मई बूंगा तो तब तक कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का सवाल नहीं होता। तो सब कुछ समझ में चाहिए कौन सा परिप्रेक्ष स्मरण नित्यम नित्य दम सब कुछ आप क्षण के एक क्षण के लिए हम राजा हो सकते एक क्षण में हम बौरा बौर व्यापारी हो सकते अमीर हो सकते सम्राट मज्जा हो सकते एक क्षण फिर सब कुछ खत्म हो, होते हैं। लेकिन अब अगर हम कृष्ण भक्ति कहते हैं अगर हम हमारी वास्तविक वस्तव समझते हैं कि मैं दास हूँ तो हमारी स्थिति निर्दिष्ट होगी तो कृष्ण भक्ति की स्थिति से फते नहीं होते हैं लेकिन आज का कृष्ण भक्त तो कल भी कृष्ण भक्त होंगे और कृष्ण भक्ति में तो हर रोज नया नया मधुर प्रेम अनुभूति होती है लेकिन हमारा मानसिक रोग जैसे होते तो ऐसी बहुत इच्छा होती है बड़ा होंगे मैं, मैं भौतिक जगत की सभी चीज को भोग करूंगा तो ये मानसिक रोग है कि है तो हम क्या भोग करेंगे तो भौतिक स्थिति तो कभी फलोफान होते है। तो ये फलोफान से बचना के लिए तो कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए कृष्ण भक्त निष्काम अतिब शांत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भक्तों की कोई दूसरी कामना नहीं होती है कृष्ण भक्तों की एक ही इच्छा होती है तो कैसे मेरा प्रत्येक चिंतन से प्रत्येक कारण कार्य से प्रत्येक वचन से श्री कृष्ण की सेवा कर सकू तो कृष्ण भक्तों की खाली एक ही इच्छा है कि मेरे सभी प्रयत्न से कैसे श्री कृष्ण प्रसन्न हो और ऐसे शांत होते हैं शांत होते हैं तो ऐसे असंख्य अपा आवश्यकता होती है भौतिक जीवन में आध्यात्मिक हाँ जीवन में तो कभी एक ही आवश्यकता होते हैं कि कैसे हम कृष्ण स्मरण करेंगे कृष्ण सेवा करेंगे और कृष्ण भक्ति में कुछ कठिनाई नहीं है इस भौतिक प्रयास में कितने संकाश होते हैं कितने संकाश होते हैं और संघर्ष करके भी कोई भी कभी भी संतुष्ण नहीं होते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति ये जीवन बहुत सारा है तो कोई भी जायगा में लूठी कप्रम नहीं मिलते भी हम बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हम जब कर सकते हैं संतुष्ट होंगे है। और श्री कृष्ण की कृपा से और सब रूठी कप्रम कंख बंदोबस्त होगा अनन्याचित यंत्र मां जना पास तीस नित्याभक्तान योग क्षेम रहा श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो सदैव मुझ के अलावा कोई भी दूसरे चिंतन नहीं करते हैं तो उनके लिए नई स्वयं कृष्ण स्वयं के वस्ते कहते हैं इनके सब भौतिक आवश्यकता के लिए तो ये कृष्ण भक्ति का गुण है तो इसलिए हम हमको समझना चाहिए कि जीवन में कृष्ण भक्ति ही हमारा आवश्यक है और सब कुछ दूसरा जो है शारीरिक और मानसिक आवश्यकता तो वो ही है लेकिन परम आवश्यक है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना तो इसलिए हमारा परम है तो खाली हमारा नहीं है सब गुरु साधु और शास्त्र का एक ही उपदेश है कि भौतिक प्रगति के लिए इतना इतने सा प्रयास करने का कोई आवश्यक नहीं है तो हमारा काम से हम आसाने से जो भी मिलते हैं तो के संतुष्ट होना चाहिए तो इतना सब मिल वो भगवान की दया है ठीक है और जो भी मिलते उसको लेके हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्रद्धा से भगवान का नाम लेना चाहिए तो ज्यादा प्रयास भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कुछ जो है मिलते हैं तो सब नाशवान है तो यही प्रयास करना चाहिए परम आवश्यक के लिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करना तो आप जरा से सोचिए जो मैं भगवता हूँ मैं जानता हूं कि सामान्यता कोई ऐसी बात नहीं बहुत है सामान्यता लोग बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करो भौतिक आवश्यकताओं प्राप्त करने के लिए लेकिन हमारा मैसेज है कि यही आवश्यकता है कृष्ण भक्ति और भौतिक आवश्यकताएं जो है तो भगवान की दया से मिलते हैं तो उससे ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है कृष्ण भक्ति में प्रयास करना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे